जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है वे बारम्बार जन्म पाएंगे जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है वो बारम्बार जन्म पाएंगे पुरुष प्रयत्न क्या है कि राग के समय द्वेष के समय अपमान के समय क्रोध के समय सावधान है इन लुफंगों के चक्कर में ना है लुफंगा कौन है जो दारू पीता है वो लुफंगा है वो तो दारू है जो आकता है लुफंगा है तो जो है लुफंगा वो है जो है ना लुफंगों के चक्कर में आ जाता <laughs> काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेश उन्हीं के साथ जीता है अपने आप में नहीं आता वो सब हर चीज की अपने अपने ढंग की व्याख्या होती रहती है नारायण हरी हरिओम हरि हम्म hmm. और जिनको सुख दुख नहीं चलाते उनको अविनाशी जानो जिनको सुख दुख चलाते नहीं है उनको अविनाशी जानो ब्रह्म ज्ञानी अविनाशी पर सुगंध आई अभी टनाटन हो रहा है यहां भी आई थोड़ी जन्म मरण की फा चारे बाजू चारे बाजू फदिया आर की सत्यता दृढ़ होती नी राग द्वेश हम मिथ्या है बदल रहा है फिर उसको सत्य मान के क्यों परेशानी मैं परेशान हूँ मुझे परेशान न कर गोग गो मनुष्य जिसको असत्य जानता है उसको बुद्धि नहीं ग्रहण करती और उसकी इच्छा भी नहीं होती जिसको मिथ्या जाने ना उसमें सत्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए ये सब बदल रहा है मिथ्या है। सत्य बुद्धि परमात्मा में करो बदलने वाले मिथ्या संसार में बुद्धि नहीं करो हृा चले गए क्या और जिसको सत्य जानता है उसमें बुद्धि दौड़ती है अज्ञानी को संसार सत्य लगता है इससे दुख पाता है अज्ञानी को संसार सत्य लगता है आत्मा का ज्ञान नहीं है न तो शरीर को भी सच्चा मानता है संसार को भी सच्चा मानता है इसलिए दुखी टेंशन पढ़े बैल ही बैल बन जाता है आत्मा का ज्ञान होना चाहिए बदलता है वो सच्चा कैसे है देख न चलो जब जाई काम मारू को जुथिर ना रहा सब बदल रहा है सब सौपना है सत्य नहीं है तो मिथ्या के लिए इतना पढ़ो इतना करो इतना करो आखिर में फिर वापिस जन्मों वापिस मरो वापिस बैल बनो ठीक है दस साल का बैल पंद्रह साल की बछड़ी चालीस साल की गाय संसार वाही बैल सम दिन रात बोझा ढोए है ज्ञानी तमाशा देखता सुख से जगे ऐसा है, है। ज्ञान का मस्ती में जब वह शांत पद का यत्न करे तब दुख से मुक्त हो राम जो विद्यमान है वह अविद्यमान हो जाता है और जो अविद्यमान है वह विद्यमान हो जाता है जैसे स्वप्न में जबत... जैसे स्वप्न में विद्यमान दिखता है आँख खुली तो अविविद्यमान नींद में जो अविद्यमान था जागृत में विद्यमान तो विद्यमान अविद्यमान अविद्यमान विद्यमान ये दोनों जिससे दिखता है वो वास्तविक में विद्यमान में रात्मा है जो कहते हो सपने में तो जागृत नहीं है वापिस आए जागृत में स्वप्ना नहीं है सुषुप्ति में दोनों नहीं है लेकिन मैं चैतन्य तो तीनों में हूँ वो कौन हूँ ऐसा करके उस आत्म चैतन्य में अरे तो फिर बड़े से बड़ी आपदाएं बड़े सा बड़ा अपमान बड़े सा बड़ा दुख चोट नहीं करता अभी थोड़ा सा भी जरा सा भी चोट करता है भरत्री को कितने कष्ट मिले पार हो गए हमको कितना कितना होता था कभी हम भागे नहीं भागने का सूचना भी कायर है। सब दुख की एक दवाई भागना सीखो मेरे भाई चलो पढ़ो अपना स्वभाव ज्ञान मात्र है उसी के जानने का नाम ज्ञान है ज्ञान से भागो नहीं विपत्ति से भागो नहीं दुख से भागो नहीं सुख से भागो नहीं सबको पसारोने दो किसी के भोगी मत बनो दुख के भोगी नहीं निंदा के भोगी नहीं प्रशंसा के भोगी नहीं अपमान के भोगी नहीं मान के भोगी नहीं जोगी बनो तस्माद जोगी भव अर्जुना ये तो आते जाते रहेंगे जिनके घोड़े गाड़ी रथ चलाते थे ऐसे अर्जुन के प्रिय सारथी भगवान करत अर्जुन को कहते हैं शीतोषण सुख तथा मान अपमान ये तो आएंगे ही दीक्ष स्व भारत उनको सहो उनसे विचलित ना हो भागो नहीं कमजोर हो जाओगे पिसे जाओगे